का शीर्षक है कर्मच की गेंद गर्मी की छुट्टियां थीं दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम्म से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी दिनेश आवाज से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है वो एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा अरे अरे बेटा कहां जा रहा है बाहर लू चल रही है दिनेश की मां मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली परंतु दिनेश रुका नहीं उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी जून का महीना था धरती तवे की तरह तप रही थी पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी वो जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे-ऊंचे पौधे थे एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी क्यारियों की चारों और हरे हरे केले के व्रिक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलट ना पलट ना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला, तो उसने सारी सीता फल की बेल चान मारी। बराबर में ही घूस ने गड़े ब ढूंढते थे ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किर्मिच की गेंद पड़ी है आहा दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया नजर उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद दिनेश ने सुधीर अनिल अरविंद आनंद दीपक सभी के नाम मन में दोहराए यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर ही में से नीचे कौन फेंकेगा हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा परंतु वहां पर केवल दो चार गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं उसे क्यानाया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी तभी भीतर से मां की आवाज आई अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं सब अपने-अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा अह भले ही गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए गर्मी की छुट्टियां थीं बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए आलो आलो पहले मेरी पहले मेरी दिनेश ने सभी से पूछा मुझे एक गेंद मिली है हां अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है तभी अनिल बोला गेंद तो मेरी खो गई है कब खोई थी तेरी गेंद यही कोई 4 महीने पहले तो वह गेंद तेरी नहीं है दिनेश ने कहा फिर वह मेरी होगी सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा वो कैसे दिनेश ने पूछा तू मुझे गेंद दिखा दे मैं अपनी निशानी बता दूंगा वाह यह कैसे हो सकता है दिनेश बोला गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है बिना देखे बता तब जानू तभी ऊपर से दीपक उतर आया दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था गेंद की बात सुनकर दीपक बोला गेंद मेरी है कैसे, कैसे तेरी है सभी ने एक साथ पूछा कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी दीपक ने कहा जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5 6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे दीपक ने कहा मैं कुछ नहीं जानता गेंद मेरी है वो मेरी है और सिर्फ मेरी है अरे जा जा बड़ा आया गेंद वाला क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी अनिल ने पूछा दीपक ने कहा हां सबूत है मुझे गेंद दिखा दो मैं फौरन बता दूंगा दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे अच्छा मैं गेंद ला रहा हूं परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं दिनेश ने कहा गेंद आ गई दीपक उसे देखते ही बोला यह मेरी है यही है मेरी गेंद यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था वाह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं हां हां अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा दीपक ने फिर जोर लगाया मैं अपने पापा से खेलवा सकता हूं कि गेंद मेरी है अरे जा ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूं कि गेंद दिनेश की है अनिल ने कहा कुछ भी हो गेंद मेरी है दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी मेरे साथ बाजार चल दुकानों पर जितनी गेंदे हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी अनिल ने फिर उसकी बात काट दी अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा देखूं कैसे कोई खेलेगा अरे अरे अरे अरे अरे अरे दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया बोला यादव गेंद मुझे दे दो नहीं तो मैं इसके पैसे सुनिए ज लूंगा अब तो सुनील दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए दिनेश तब तक चुप था वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था बोला अब चुप भी रहो झगड़ा बाद में कर लेंगे अपने-अपने बल्ले ले आओ पहले खेल ले हां खेल 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया औरे औरे औरे औरे औरे औरे। अभी दो चार बार ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे परंतु जल्दी ही सब रुक गए वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और पेर सभी ठाहा का मार कर हस पड़े। <laughs> किर्मिच की गेंद। अभी आप सुन रहे थी कारिक्रम। विशे संयोजन डाक्टर मंजुला माथुर। पाच समन्वय डाक्टर लता पांडे। नर्मान संचालन प्रभु दयाल खट्टर। आलेख शांता कुमारी जैन कलाकार नीरज यादव अंजलि आकाश उत्कर्ष ध्रुव और मुकुल तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सीआईईटी एनसीईआरटी